गीता तत्व चिंतन ध्यान योग का प्रसाद तीसरा आत्यंतिकम सुखम व्यक्ति यह कहकर यह सूचित किया कि जिस योग की चरम स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है वह हठ योग की चरम स्थिति से भिन्न है हठ योग की समाधि में जड़ता होती है उसमें आनंद का लेस नहीं रहता है महर्षि पतंजलि ने भी जिस समाधि को लक्ष्य के रूप में प्रतिपादित किया है उसमें भी सुख आनंद की संवेदना का नितान्त अभाव है पर इस गीतोक्त स्थिति में साधक अत्यंतिक आनंद का अनुभव करता है ऐसा कहकर यह प्रदर्शित किया गया कि वह अत्यंत लोभनीय स्थिति है मनुष्य तो जीवन में सुख ही चाहता है उसकी समस्त क्रियाओं के मूल में सुख प्राप्ति की ही भावना होती है छांदोग्य उपनिषद कहता है यदा वही सुखम लभते अथ करोती न असुखम लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति। जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है बिना सुख मिले कोई नहीं करता अपितु सुख पाकर अर्थात पाने की आशा रखकर ही करता है अतएव यहाँ पर बतला रहे हैं कि सुख ही पाना है तो संसार के अल्प सुखों के पीछे क्यों दड़ते हो यहाँ आओ योग की इस स्थिति को पाने के लिए प्रयत्नशील बनो इसमें आत्यंतिक सुख है या भूमा सुख है इससे बढ़कर सुख संसार में और कहीं नहीं है संसार के सुख क्षरणशील है अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे पर यह सुख अक्षय अच्छा है यहां पर इस सुख के साथ दो विशेषण और लगाए गए हैं अतींद्रियम और बुद्धिग्राह्यम इस प्रकार योग की इस चरम स्थिति में जिस सुख आनंद का अनुभव होता है वह आत्यंतिक है इंद्रियातीत है तथा बुद्धि ग्राह्य है आत्यंतिक और इंद्रियातीत विशेषण इस सुख को सांसारिक सुख से अलग करने के लिए लगाए गए हैं संसार के सुख या तो सात्विक होते हैं या राजसिक या फिर तामसिक राजसिक और तामसिक सुख इंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं अतः अतन्द्रिय कहकर इस सुख को राजस और तामस सुख से अलग कर दिया सात्विक सुख बुद्धिग्राही होता है और इस सुख को भी बुद्धिग्राही कहा है तो क्या योग की चरम स्थिति का यह सुख सात्विक है नहीं उससे भी ऊंचा है यह बतलाने के लिए आत्यंतिक विशेषण लगाया सात्विक सुख भी अंततोगत्वा तो समय पश्चात नहीं रहता वह यह सुख तो हरदम बना रहता है ध्यानजन्य सुख भी मात्र ध्यान काल तक बना रहता है वह सदा एक रस नहीं रहता वह भी चित्त की एक अवस्था विशेष ही होता है पर यह सुख तो अक्षय अच्छा और एक रस है बुद्धिग्राह्य विशेषण इसीलिए भी लगाया कि कहीं अतिय विशेषण देखकर साधक ऐसा न सोचे कि जब योग का यह सुख इंद्रियों की पकड़ में आने वाला है ही नहीं तो इसके पीछे भाग कर क्या लाभ इस संशय को दूर करने के लिए कहते हैं कि भले ही यह सुख इंद्रियों का विषय नहीं है पर शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है अतः संशय संदेह को त्याग कर इसकी प्राप्ति के लिए चेष्टाशील होना चाहिए